नारद गीता महाभारत के शांति पर्व में तीन अध्याय वाली नारद गीता प्राप्त होती है इसमें देवर्षि नारद द्वारा श्री सुखदेव जी को ज्ञान तथा वैराग्य का उपदेश दिया गया है तथा इसी क्रम में सदाचार की प्रेरणा देते हुए धैर्य तथा अनाशक्ति पर विशेष बल दिया गया है तदंतर मनुष्य को प्रारब्ध अनुसार प्राप्त सुख दुख आदि का वर्णन है प्रारब्ध स्वयं उसी के पूर्व कृत कर्मों के परिणाम स्वरूप बनता है तथा मनुष्य परवश सा होकर उन्हें भोगने को विवश होता है अतः अहम बुद्धि का सर्वथा त्याग करके बंधन मुक्त हो सनातन पद को प्राप्त करना चाहिए यही तथ्य इस गीता में बहुत रोचक ढंग से बताया गया है इसकी भाषा अत्यंत सुबोध दृष्टान्त अत्यंत रोचक तथा उपदेश सभी के लिए उपयोगी है पहला अध्याय सुखदेव जी को नारद जी द्वारा वैराग्य और ज्ञान का उपदेश देना जी कहते हैं युधिष्ठिर के चले जाने के बाद उस उसने आश्रम में स्वाध्याय पारायण सुखदेव से अपना इच्छित वेदों का अर्थ कहने के लिए देवर्षि नारद जी पधारे देवर्षि नारद को उपस्थित देखकर सुखदेव ने वेदोक्त विधि से अर्घ्य आदि निवेदन करके उनका पूजन किया उस समय नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा वत्स तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो बताओ तुम्हें किस श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति कराऊं यह बात उन्होंने बड़े हर्ष के साथ कही भरत नंदन नारद जी की यह बात सुनकर सुखदेव जी ने कहा इस लोक में जो परम कल्याण का साधन हो उसी का मुझे उपदेश देने की कृपा करें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 विषयों में आसक्त पुरुष की बुद्धि चंचल होती है वह मोह जाल को बढ़ाने वाली है मोह जाल से बधा हुआ पुरुष इस लोक तथा परलोक में दुख ही भोगता है जिसे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो उसे सभी उपायों से काम और क्रोध को दबाना चाहिए क्योंकि ये दोनों दोष कल्याण का नाश करने के लिए उद्यत रहते हैं मनुष्य को चाहिए कि सदा तप को क्रोध से लक्ष्मी को डाह से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 जो कार्य आरंभ करने के सभी संकल्पों को छोड़ चुका है जिसके मन में कोई कामना नहीं है जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग दिया है वही विद्वान है वही पंडित है जो अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा यहाँ अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है जिसका चित्र शांत निर्विकार और एकाग्र है तथा जो आत्मस्वरूप प्रतीत होने वाले देह और इंद्रियां हैं उनके साथ रहकर भी उनसे तद्रूप न हो अलग अलग ही रहता है वह मुक्त है और उसे बहुत शीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति होती है मुने जिसकी किसी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती जो किसी का स्पर्श तथा किसी से बातचीत नहीं करता वह परम कल्याण को प्राप्त होता है किसी भी प्राणी की हिंसा न करें सबके प्रति मित्र भाव रखते हुए विचरे तथा यह मनुष्य जन्म पाकर किसी के साथ वैर न करें जो आत्म तत्व का ज्ञाता तथा मन को वश में रखने वाला है उसके लिए यही परम कल्याण का साधन बताया गया है कि वह किसी वस्तु का संग्रह न करे संतोष रखे तथा कामना और चंचलता को त्याग दे ता सुखदेव तुम संग्रह का त्याग करके जितेंद्रिय हो जाओ तथा उस पद को प्राप्त करो जो इस लोक और परलोक में भी निर्भय एवं सर्वथा शोक रहित है जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है वे कभी शोक में नहीं पड़ते इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोग आसक्ति का त्याग करना चाहिए सौम्य भोगों का त्याग कर देने पर तुम दुख और संताप से छूट जाओगे जो अजित परमात्मा को जीतने की इच्छा रखता हो उसे तपस्वी जितेंद्रिय मननशील संयत चित्त और विषयों में अनासक्त रहना चाहिए जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त न होकर सदा एकांत वा करता है वह शीघ्र ही सर्वोत्तम सुख रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है जो मुनि मैथुन में सुख मानने वाले प्राणियों के बीच में रहकर भी अकेले रहने में ही आनंद मानता है उसे विज्ञान से परित्रृप्त समझना चाहिए जो ज्ञान से तृप्त होता है वह कभी शोक नहीं करता जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है वह शुभ कर्मों के अनुष्ठान से देवता होता है दानों के से मनुष्य जन्म पाता है और केवल अशुभ कर्मों से पशु पक्षी आदि नीच यौनियों में जन्म लेता है उन, -उन योनियों में जीव को सदा जरा मृत्यु और नाना प्रकार के दुखों से संतप्त होना पड़ता है इस प्रकार संसार में जन्म लेने वाला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 और धर्म इसको स्थिर रखने वाली रस्सी अर्थात लंगर है यदि त्यागरूपी अनुकूल पवन का सहारा मिले तो इस शीघ्र गामिनी नदी को पार किया जा सकता है इसे पार करने का अवश्य प्रयत्न करो धर्म और अधर्म को छोड़ो सत्य और असत्य को भी त्याग दो और उन दोनों का त्याग करके जिसके द्वारा त्याग करते हो उसको भी त्याग दो संकल्प के त्याग द्वारा धर्म को और लिप्सा के अभाव द्वारा अधर्म को भी त्याग दो फिर बुद्धि के द्वारा सत्य और असत्य का त्याग करके परम तत्व के निश्चय द्वारा बुद्धि को भी त्याग दो यह शरीर पंचभूतों का घर है इसमें हड्डियों के खंभे लगे हैं। यह नस नाड़ियों से बधा हुआ रक्त मांस से लिपा हुआ और चमड़े से मड़ा हुआ है इसमें मलमूत्र भरा है जिससे दुर्गंध आती रहती है यह बुढ़ापा और शोक से व्याप्त रोगों का घर दुख रूप रजोगुण रूपी धूल से ढका हुआ और अनित्य है अतः तुम्हें इसकी आसक्ति को त्याग देना चाहिए यह संपूर्ण चराचर जगत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है इसलिए महाभूत स्वरूप ही है जो शरीर से परे है वह महत्तत्व, अर्थात बुद्धि पांच इंद्रिया पांच सूक्ष्म महाभूत अर्थात तन पांच प्राण तथा सतत्व आदि गुण इन सत्रह तत्वों के समुदाय का नाम अव्यक्त है इनके साथ ही इंद्रियों के पांच विषय अर्थात स्पर्श शब्द रूप रस और गंध एवं मन और अहंकार इन संपूर्ण व्यक्त अव्यक्त को मिलाने से चौबीस तत्वों का समूह होता है इसे व्यक्त अव्यक्तमय समुदाय कहा गया है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 और निराकार जीवात्मा इस शरीर में स्थित है जो जीव अपने ही किए हुए विभिन्न कर्मों के कारण सदा दुखी रहता है वही उस दुख का निवारण करने के लिए नाना प्रकार के प्राणियों की हत्या करता है तदंतर वह और भी बहुत से नए नए कर्म करता है और जैसे रोगी अपथ्य खाकर दुख पाता है उसी प्रकार उस कर्म से वह अधिक अधिक कष्ट पाता रहता है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 इसलिए तुम कर्मों से निवृत्त सब प्रकार के बंधनों से मुक्त सर्वज्ञ सर्व सिद्ध और सांसारिक भावना से रहित हो जाओ बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्या के बल से नवीन बंधनों का उच्छेद करके अनंत सुख देने वाली अबाद सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं नारद गीता दूसरा अध्याय शुकदेव को नारद जी का सदाचार और अध्यात्म विषयक उपदेश नारद जी कहते हैं सुखदेव शास्त्र शोक को दूर करने वाला शांतिकारक और कल्याणमई है जो अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करता है वह उत्तम बुद्धि पाकर सुखी हो जाता है शोक के सहस्त्रों और भय के सैकड़ों स्थान हैं, जो प्रतिदिन मूल पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं विद्वान पर नहीं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 जो अकेला ही विचरण करता है वही सुखी होता है नारद गीता तीसरा अध्याय नारद जी का सुखदेव को कर्मफल प्राप्ति में परतंत्रता विषयक उपदेश तथा सुखदेव जी का सूर्य लोक में जाने का निश्चय नारद जी कहते हैं सुखदेव जब मनुष्य सुख को दुख और दुख को सुख समझने लगता है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 शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों का निरंतर होने वाला यह परिवर्तन मनुष्यों को जरा जीर्ण कर रहा है यह कुछ क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेता है सूर्य प्रतिदिन अस्त होते और फिर उदय लेते हैं वे स्वयं अजर होकर भी प्रतिदिन प्राणियों के सुख और दुख को जीर्ण करते रहते हैं ये रात्रियां मनुष्यों के लिए कितनी ही अपूर्व तथा असंभावित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 कुछ लोग पुत्र की इच्छा रखते हैं और उस पुत्र के भी संतान चाहते हैं जैसे क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प से लोग भयभीत रहते हैं तथापि उनके यहाँ दीर्घ जीवी पुत्र उत्पन्न होता है और क्या मजाल की वह कभी किसी तरह रोग आदि से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 कुछ गर्भ माता के पेट से गिर जाते हैं कुछ जन्म लेते हैं और कितनों की ही जन्म लेने के बाद मृत्यु हो जाती है इस यौनी संबंध से कोई शकुशल जीता हुआ बाहर निकल आता है तब कोई संतान को प्राप्त होता है और पुनः परस्पर के संबंध में संलग्न हो जाता है अनाधि काल से साथ उत्पन्न होने वाले शरीर के साथ जीवात्मा अपना संबंध स्थापित कर लेता है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 तब कौन उनकी चिकित्सा करने जाते हैं किंतु प्रायः उन्हें रोग होता ही नहीं है परंतु बड़े बड़े पशु जैसे छोटे पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें दबा देते हैं। उसी प्रकार प्रचंड तेज़ वाले घोर एवं दुर्धर्ष राजाओं पर भी बहुत से रोग आक्रमण करके उन्हें अपने वश में कर लेते हैं इस प्रकार सब लोग भूसागर के प्रबल प्रवाह में सहसा पढ़कर इधर उधर बहते हुए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 श्रेष्ठ, यह मैंने तुमसे परम गूढ़ बात बतलाई है जिससे देवता लोग मृत्यु लोक छोड़कर स्वर्ग लोक को चले गए नारद जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान और धीरचित्त सुखदेव जी ने मन ही मन बहुत विचार किया किंतु सहसा वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके वे सोचने लगे स्त्री पुत्रों के झमेले में पड़ने से महान क्लेश होगा विद्या अभ्यास में भी बहुत अधिक परिश्रम है कौन सा ऐसा उपाय है जिससे सनातन पद प्राप्त हो जाए उस साधन में क्लेश तो थोड़ा हो किंतु अभ्युदय महान हो तदंतर उन्होंने दो घड़ी तक अपनी निश्चित गति के विषय में विचार किया फिर भूत और भविष्य के ज्ञाता सुखदेव जी को अपने धर्म की कल्याणमयी परम गति का निश्चय हो गया फिर वे सोचने लगे मैं सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त होकर किस प्रकार उत्तम गति को प्राप्त करूं जहा से फिर इस संसार सागर में आना न पड़े जहां जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती मैं उसी परम भाव को प्राप्त करना चाहता हूं सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके मैंने मन के द्वारा उत्तम गति प्राप्त करने का निश्चय किया है अब मैं वहीं जाऊंगा जहां मेरे आत्मा को शांति मिलेगी तथा जहां मैं अक्षय अविनाशी और सनातन रूप से स्थित रहूंगा परंतु योग के बिना उस परम गति को नहीं प्राप्त किया जा सकता बुद्धिमान का कर्मों के निकृष्ट बंधन से बधा रहना उचित नहीं है अतः मैं योग का आश्रय ले इस देह गेह का परित्याग करके वायु रूप हो तेजो राशिमय सूर्य मंडल में प्रवेश करूंगा देवता लोग चंद्रमा का अमृत पीकर जिस प्रकार उसे छीर्ण कर देते हैं उस प्रकार सूर्य देव का क्षय नहीं होता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 इसमें मैं निर्भीक चित्त होकर निवास करूंगा किसी के लिए भी मेरा पराभव करना कठिन होगा इस शरीर को सूर्य लोक में छोड़कर मैं ऋषियों के साथ सूर्य देव के अत्यंत दुस्साह तेज में प्रवेश कर जाऊंगा इसके लिए मैं नग नाग पर्वत पृथ्वी दिशा द्यूलोक देव दानव गंधर्व पिशाच सर्प और राक्षसों से आज्ञा मांगता हूं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 सुखदेव जी की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए महात्मा व्यास ने उनसे कहा बेटा, बेटा, आज यहीं रहो, जिससे तुम्हें जी भर निहारकर अपने नेत्रों को तृप्त कर लो। परंतु सुखदेव जी स्नेह का बंधन तोड़कर निरपेक्ष हो गए थे तत्व के विषय में उन्हें कोई संशय नहीं रह गया था अतः बारम्बार मोक्ष का ही चिंतन करते हुए उन्होंने वहां से जाने का ही विचार किया पिता को वहीं छोड़कर मुनिश्रेष्ठ सुखदेव सिद्ध समुदाय से सेवित विशाल कैलाश शिखर पर चले गए